जैसे ही विनीता ने साजिद खान का नाम लिया विक्रांत का माथा ठनक गया अरे हाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ अभी तो मंजू का मर्डर केस भी तो नहीं सॉल्व हुआ है पहाड़ का मतलब तो काम से है और मंजू मैडम के कतिल को तो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया विक्रांत ने पहले ही लाई डिटेक्टर की मदद से पता किया था कि मंजू का मर्डर ना तो साजिद खान ने किया था और ना ही उन्नीस सौ चौरानवे के किडनेपिंग केस से उसके मर्डर का कुछ लेना देना था उस वक्त विक्रांत किडनैपिंग के केस को सॉल्व करने में उसने के उस और उसके पति के बीच की बात सुनने लग गया कौन साजिद किसकी बात कर रही हो तुम मैं तुम्हें फुटेज देखकर उस आदमी को देखने के लिए कह रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या कर रही ये विनीता के पति की आवाज थी अरे जो एक बार हमें मॉल में मिला था साजिद साजिद खान अरे ये मेरे घर के बगल में नहीं रहता था मैंने बताया था आपको अरे जो उस दिन हमें मॉल में मिला था आपकी बात भी हुई थी अच्छा हाँ उसी ने तो हमारी कार में स्क्रैच नहीं मारा है विनीता के पति ने कहा पागल है क्या देख नहीं रहे वो बेचारा कैसे बेहोश पड़ा है कोई उसको उठाकर गाड़ी में भर के ले जा रहा है विनीता ने जवाब दिया ये शुरू से ही ऐसे लड़ाई झगड़े में रहता था ये अभी कुछ दिन पहले किसी पुलिस ऑफिसर के मर्डर केस में भी पकड़ा गया था लेकिन ये वीडियो शायद उसके पकड़े जाने से पहले का है अरे तुम ये सब छोड़ो पहले देखो गाड़ी पर स्क्रैच किसने वाला है मिनिता के ने कहा अच्छा देख रही हूँ रुको तुम पता नहीं क्यों उसे जलते हो विनीता हु? ने अपने पति को डपटते हुए कहा विक्रांत बिल्कुल सन्न रह गया उसने तुरंत ही निर्णय लिया की कैसे भी करके मुझे ये फूटेज देखना होगा अगर इस वीडियो में सच में साजिद खान दिख रहा है तो फिर सच में ये फुटेज बहुत बड़ा एविडेंस हो सकता है विक्रांत तुरंत ही विनीता के घर जाने की तैयारी करने लग गया तभी विक्रांत अपने ऑफिस से निकलकर टीम बी के ऑफिस में पहुंचा ही था कि अचानक से उसे याद आया कि आज तो नैना ने डिनर के लिए इनवाइट किया है अब अगर वो विनीता के घर चला जाता है तो ये डिनर पार्टी मिस हो जाएगी विक्रांत ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा तो फिर मैं किसी को भी इस पार्टी में नहीं जाने दूंगा उसने बाहर जाने के बजाय अपना मुंह नैना के ऑफिस की तरफ मोड़ लिया नैना के ऑफिस में पहुंचकर वो नैना के डेस्क पर हाथ टिकाकर खड़ा हो गया नैना को लगा कि शायद विक्रांत उससे लड़ाई करने के लिए आया तो वो भी बिल्कुल सावधान होकर बैठ गई लेकिन विक्रांत ने उसके करीब जाकर उसे सब कुछ बता दिया विक्रांत ने नैना से कहा कि मेरे एक दोस्त की कार में कैमरे में साजिद खान की फुटेज मिली है उसने मुझे अभी इन्फॉर्म किया है कि उस फुटेज में कोई साजिद खान को किडनेप करने की कोशिश कर रहा है मंजू मैडम के मर्डर केस के लिए काफी बड़ा एविडेंस हो नहीं करती बल्कि उसके ऊपर गुस्सा ही हो जाती अब भी नैना ने विक्रांत की बात पर यकीन नहीं किया था लेकिन फिर उसे याद आया कि पहले भी विक्रांत ने चमत्कारी तरीके से साजिद को पकड़ा था और रमाकांत को भी अरेस्ट किया था इसलिए नैना को थोड़ा उस पर विश्वास हुआ विक्रांत ने नैना को अपने साथ चलने के लिए कहा था वो नैना को इसलिए नहीं साथ ले जाना चाहता था कि उसे अकेले इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत होगी। बल्कि वो नैना को इसलिए अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि तो नैना ने सभी पुलिस वालों को आज डिनर के लिए इन्वाइट किया था और विक्रांत ने सोचा की अगर नैना मेरे साथ चली जाएगी तो फिर आज की डिनर पार्टी कैंसिल अगर मैं नहीं खा पाऊंगा तो फिर कोई भी नहीं खा पाएगा लेकिन जैसा विक्रांत ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ नैना ने जाने से पहले ऑफिस में अमित को बुलवाया उससे कह दिया कि सभी को लेकर तुम ताज होटल चले जाना और वहां जो भी खाना हो सब लोग ऑर्डर कर देना खाने के बाद मुझे बता देना जो भी बिल आएगा मैं भर दूंगी लेकिन आप आप नहीं आ रही है मैडम अमित ने सवाल किया नहीं मैं मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ अगर टाइम मिल गया तो पहुंच जाऊंगी लेकिन तुम लोग चले जाना और जो भी खाना पीना हो ऑर्डर कर लेना नैना ने कहा लेकिन आपके बिना कैसे आप कहिए तो किसी और दिन कर लेते नहीं नहीं सबको कह दिया है आज ही जाओ मैं आ जाऊंगी मेरी चिंता मत करो नैना ने कहा नैना के इस ऐलान ने अमित समेत सभी टीम बी के मेंबर को कंफ्यूज कर दिया किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर नैना ऐसा क्यों कर रही है सबको इतने बाद होटल में डिनर के लिए क्यों ले जा रही है विक्रांत का दाब उल्टा पड़ गया था इसलिए वो भी काफी दुखी था खैर अब वो कर ही क्या सकता था अब विक्रांत और नैना ऑफिस से निकल विनीता के घर जाने के लिए रवाना हो गए बीच रास्ते में ही विक्रांत ने राघव ऐसी कहकर विनीता का फोन नंबर निकलवा लिया उसके बाद तुरंत ही विनीता के पास फोन करके उसे अलर्ट कर दिया विक्रांत ने विनीता से साफ कह दिया कि पुलिस उसके घर कार के सीसीटीवी टीवी फुटेज को कलेक्ट करने के लिए आ रही है किसी भी कीमत में ये फुटेज खराब नहीं होनी चाहिए क्यूँकी ये बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है एक बार के लिए तो विनीता और उसके हसबेंड भी आश्चर्य में पड़ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था की आखिर कैसे पुलिस तक इस फुटेज की खबर पहुँच गई फिर भी उन्हें जैसा कहा गया था उन्होंने ठीक वैसा ही किया जब विक्रांत और नैना उनके घर पहुंचे तब उन्होंने पूरा कोपरेट करते हुए इन दोनों की फुटेज को सौंप दिया यहां तक विक्रांत के कुछ कहने से पहले ही उसे विनीता ने वीडियो फुटेज पकड़ा दिया। विनीता ने वीडियो शूट होने का लोकेशन और टाइम भी विक्रांत को बता दिया जब विक्रांत को यह पता चला की ये वीडियो ठीक उसी रात को रिकॉर्ड हुआ था जिस रात को मंजूर ससदेवा का मर्डर हुआ था तब तो उसे और उम्मीद जब गई और ये वीडियो उसी बार के सामने रिकॉर्ड हुआ था जिसका जिक्र साजिद खान ने भी अपने बयान में किया था विक्रांत ने विनीता और उसके पति से भी कह दिया था कि किसी से भी उस फुटेज के बारे में कहना नहीं यह पुलिस का सीक्रेट मिशन है तो, तो विक्रांत वीडियो लेकर वहाँ से बाहर निकल आये विक्रांत और नैना इस वीडियो को देखने के लिए काफी उत्साहित हो रहे थे उन्हें पता था की ये वीडियो मंजू के मर्डर केस को सोल्व करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है जब किसी ने भी साजिद का अपहरण करने की कोशिश की है काफी ज्यादा संभावना है कि उसी ने मंजू ससदेवा का मर्डर भी किया होगा इसलिए अगर साजिद को अगवा करने वाला पकड़ में आ गया तो फिर मंजू के कातिल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं है नैना की गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपने लैपटॉप में से ये वीडियो प्ले किया दोनों बड़े ध्यान से देख रहे थे